विक्रांत के पास इस वक्त अदृश्य शक्ति का दिया हुआ एक टूल भी है जिसका इस्तेमाल करके वो बड़ी आसानी से अविनाश को धूल चटा सकता है उसके पास अभी जादुई कोट भी मौजूद है जिसकी मदद से वो खुद को गायब कर सकता है और फिर गायब होकर वो बड़ी आसानी से अविनाश को मजा च लेकिन इस वक्त विक्रांत ये फाइट फेयर तरीके से जीतना चाहता था इसीलिए वो किसी भी टूल को एक्टिवेट नहीं कर रहा है चाहे कुछ भी हो जाए वो कितना भी पिट जाए फिर भी विक्रांत की कोशिश यही है की वो इस लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर ही जीते जब उसने अविनाश को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखा तो विक्रांत फिर से उठ खड़ा हुआ और फिर से अविनाश से पूरी ताक़त से भिड़ गया।, गया लेकिन अविनाश ने विक्रांत को अटैक करने का एक भी मौका नहीं दिया। वो लगातार मुंह पर मुख्य मारे जा रहा था विक्रांत अभी भी अपने ट्रिक के अनुसार अविनाश के शरीर से चिपक कर उसके हमले से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर से अविनाश ने उसके नाक पर एक जोरदार घूसा मारते हुए उसे जमीन पर धराशायी कर दिया विक्रांत के नाक से बहुत तेजी से खून बह रहा था यहाँ तक कि जमीन पर भी विक्रांत का खून टपकने लगा तभी नैना ने चिल्लाते हुए कहा विक्रांत नहीं नहीं, मत लड़ो मत लड़ो हे क्या कहते अभी बस करें और पिटने का मन है अविनाश ने हंसते हुए कहा चुप कर विक्रांत चिल्ला पड़ा उसके बाद फिर से वो उठ खड़ा हुआ और इस बार वो भू शेर की तरह अविनाश के ऊपर टूट पड़ा लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही अविनाश ने फिर से उसके पेट पर जोर की लात मारते हुए उसे जमीन पर पटक दिया विक्रांत चीख पड़ा विक्रांत बस करो प्लीज बस करो बहुत हो गया नैना ने रिंग के बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा वो विक्रांत की मदद भी करना चाहती थी लेकिन उसे कोई भी जाने नहीं दे रहा था चल भाई से से ही तो कम से कम मेरे जूनियर की बात ओहो ओ सॉरी अपनी गर्लफ्रेंड की तो बात सुन ले कर दे सरेंडर छोड़ दूंगा तेरे को अविनाश ना हंसते हुए कहा क्यों डर गया क्या चल छोड़ तेरी माँ का भी ख्याल रख लूंगा मैं विक्रांत ने जमीन पर पड़े पड़े कहा हंसते पकड़ कर उसे घुमाते हुए पस्त किया था वैसे ही इसे भी धूल चढ़ा सकता हूँ लेकिन उसका यह मानना गलत था तो क्यूँकी जैसे ही उसने अविनाश की टांग पकड़ने की कोशिश की उसे विक्रांत के कंधे पर अपनी दूसरी टांग टिकाते हुए हवा में छलांग लगा दिया और फिर घुटनों के बल ही विक्रांत के कंधे पर लैंड कर गया अब तो ऐसा लग रहा है आपको अदृश्य शक्ति द्वारा एक खास टूल दिया गया है कृपया इसे चेक करें यह क्या इसका क्या मतलब है इस वक्त टास्क कैसे कम्प्लीट हो सकता है विक्रांत मन ही मन सोचने लगा उसे समझ नहीं आ रहा था की अचानक इस वक्त उसका टास्क क्यों खत्म हुआ उसने तुरंत अपने टूल को ओपन किया तो पता चला कि उसे अदृश्य शक्ति द्वारा एक एनर्जी बूस्टर दिया गया है इस एनर्जी बूस्टर की मदद से विक्रांत खुद को फिर से एनर्जी दे सकता है अपना असर दिखा सकता है और इस एनर्जी बूस्टर के मिलने के बाद विक्रांत 10 मिनट तक एकदम फुर्ती से रह सकता है ओ अब समझा तो तुम मेरी मदद करना चाहते हो मुझे इस वक्त मुसीबत में देख तुम मुझे ये टूल देकर मुझे सेव करना चाहते हो तुम मुझे पिटता हुआ नहीं देख पा रहे हो <laughs> नहीं नहीं, विक्रांत खुद से ही बातें करने लग गया इसके बाद वो धीरे धीरे किसी तरह करहाते हुए फिर से अविनाश से भिड़ने के लिए उठ खड़ा हो गया नहीं, नहीं मत खड़ो, मत खड़ो। मन हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन विक्रांत खड़ा हो गया और जैसे ही वो खड़ा हुआ तुरंत ही अविनाश फिर से उसके ऊपर टूट पड़ा उसने विक्रांत के मुंह पर फिर से एक जोरदार पंच मार दिया इस बार ये पंच विक्रांत की आंखों के ठीक नीचे पड़ा था इसलिए पल भर में ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया विक्रांत फिर जमीन पर धराशायी हो होगा लेकिन इस बार जमीन पर गिरते ही वो जोर जोर से हंसने लगा लेकिन से हंसी लगा। इसके साथ ही वो फिर से कांपते हुए उठ खड़ा होने लगा इसी तरह वो उठ कर खड़ा हुआ लेकिन उसकी हंसी नहीं रुक रही थी नहीं विक्रांत नहीं क्या कर रहे हो तुम कोई रोको उसे यार नहना फिर से बड़बड़ाते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगी विक्रांत पागलों की तरह हंस रहा था किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था सब हैरानी भरी नजरों से उसे देखे जा रहे थे लग, लग अविनाश अपना फाइनल पंच विक्रांत को मारने के लिए दौड़ पड़ा इस बार उसने ये सोच लिया था की अब विक्रांत दोबारा से खड़ा नहीं हो पाएगा अब देख ले बच्चे मुझे कुछ मत कहना तुमने पहले कहा था कि कोई किसी की भी जान जाने का जिम्मेदार नहीं होगा अविनाश ने कहा और फिर वो विक्रांत पर अटैक करने के लिए बढ़ गया इस बार विक्रांत भी पूरे जोश में आगे बढ़ने लगा अविनाश ने एक जोर का मुक्का विक्रांत के चेहरे पर रख दिया लेकिन मानो विक्रांत को कोई असर नहीं हुआ उसने भी अपनी मुठ्ठी बांध ली और अविनाश के मुँह पर एक साथ चार पांच पंच कर डाले पहले तो अविनाश ने भी विक्रांत को मारने की पूरी कोशिश की लेकिन कुछ ही पल में वो डिफेंसिव मोड में आ गया उसने अपना हाथों से चेहरे को ढक लिया ताकि वो विक्रांत के वार से खुद को सुरक्षित रख सके लेकिन विक्रांत के सिर पर तो मानो खून सवार था उसने अपना सिर ही अविनाश के माथे पर पटक दिया इसके बाद किसी तरह से अविनाश ने अपने पैरों की मदद से विक्रांत के पेट पर धक्का मारते हुए उसे खुद ऐसी दूर धकेलने की कोशिश की विक्रांत हवा में उछलता दूर जा गिरा लेकिन पल भर में वो फिर से उठ खड़ा हुआ फिर से वो अविनाश के ऊपर टूट पड़ा लेकिन अविनाश पहले से ही इसके लिए तैयार था उसने अपना पैर आगे चलाते हुए विक्रांत को रोकने की कोशिश की विक्रांत लपक कर उसका पैर पकड़ लिया और फिर खुद जमीन पर बैठ गया इसके बाद जो हुआ उसे देखकर तो सभी के अविनाश ने सपने में भी कभी नहीं सोचा रहा होगा की कभी उसके साथ ऐसा भी हो सकता है विक्रांत ने पहले तो अविनाश का पैर पूरी मजबूती से पकड़ा और फिर अविनाश की जांगों में अपना दांत गढ़ा दिया विक्रांत ने अपने जबड़ों में पूरे शरीर की ताकत झोंकते हुए अविनाश की जांग को चबाना शुरू कर दिया अविनाश दर्द के मारे तरकते हुए विक्रांत के ऊपर दूसरे पैर से वार करते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मानो विक्रांत पर कोई असर ही नहीं हो रहा अविनाश जितनी बार उसे हटाने की कोशिश करता वो उतनी ही ताकत से अपना दांत गड़ाया जा रहा था विक्रांत की हरकत देख सभी सन्न रह गए यहाँ तक की नैना भी अबाक होकर रह गयी अविनाश दर्द के मारे जोर जोर से चीखे मार रहा था वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते हुए विक्रांत को हटाने का प्रयास कर रहा था लेकिन विक्रांत जम कर बैठा रहा विक्रांत ने उसकी पैंट के ऊपर से ही जांग के को अपने में भर लिया था आक्रांत ने जब मुंह हटाया तो उसके मुंह में अविनाश की जांघों से निकला खून भरा हुआ था उसने ये सारा खून अविनाश के मुंह पर ही थूक दिया अविनाश पस्त होकर पड़ गया अब उसके अंदर हिलने की भी शक्ति नहीं बची थी